नमस्कार मैं गुंजन अग्रवाल गाज़ियाबाद से 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कराते रहो

नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए बूस्टर डोज मिलेगा आज, आज आपको दिनेश जी से जी हाँ दिनेश दीक्षित जी हमारे आज के विशेष मेहमान हैं और आप दैनिक बास जागरण में दैनिक जागरण ग्रुप जो है उसमें आप विशेष सेवा दे रहे हैं पिछले काफ़ी समय से तो आज एक न्यूज़ एजेंसी या जो न्यूज़ हमारे लिए होता है वो जैसे कि चाय नाश्ता हम लोग लेते हैं वैसे ही न्यूज़ भी हमारी

मन के अंदर जी, काम जी, करता जी, है हमारे जी, दिन जी, को जो है वो भी मूव करता है तो इसलिए आज ये बहुत जरूरी हो गया न्यूज क्या चल रहा है लोग सवेरे उठते हैं तो पहले चाय के साथ बोलते हैं कि आज का क्या खबर है है ना जी, जी, जी, तो वैसे चीजें जो हैं आप इस सेवा में उपस्थित है दिनेश दीक्षित जी तो दिनेश दीक्षित जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में

अच्छा लग रहा रहा है है पे आके बहुत आत्मिक शांति का अनुभव हो रहा है, इस परिसर में घुसते ही जी जी, जी जो फीलिंग आ रही है यहाँ पे आने के बाद में तो लग रहा है कि नहीं हाँ वाकई जैसे किसी नई दुनिया में हमने एंट्री ली है जी ये ब्रह्मकुमारी परिसर में आते ही मतलब अंदर से ऐसा महसूस हो रहा और चारों तरफ सबसे अच्छा यहाँ पे एक वो है की

रोज की दुनिया से निकल के जब बाहर यहाँ देख रहा हूं तो किसी भी उसमें कोई भी बंदा काम कर रहा है लेकिन उसके चेहरे पे एक बिल्कुल मुस्कान दिख रही है जैसे अभी कि आपके चेहरे पे एक बिल्कुल स्माइल है <laughs> ऐसे हर बंदे के चेहरे पे मुस्कान भले कोई भी काम कर रहा है लेकिन वो काम को

इंजॉय करते हुए कर रहा है मतलब उसमें आनंद ले रहा है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ दिनेश दीक्षित जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी भावनाएं सुनकर कि इधर आने के बाद निश्चित तौर पे ऐसा फील होता है क्योंकि यहाँ पर एक तपस्वी भूमि है ईश्वर ने जो है एक राजयोग जो सिखाया है उस चीज का सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जब सभी प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पर

एक खुशी तो होती है और उसका वाइब्रेशन जो है क्रिएट होता है जैसे आप घर में भी में, अगर सुबह सुबह उठते हैं जी, तो सुबह देखिए हम लोग फ्रेश होने के बाद अगर घंटी बजना शुरू होता है मंदिर की घंटियाँ बजाते हैं तो उससे भी एक अलग जो है खुशी होती है और फील होता है कि भाई एक पूरा जो चेंज है चेंज हो जाए तो आज हम लोग वही जो है यहाँ पर जो भी लोग आते हैं क्योंकि यहाँ हम सभी मेडिटेशन करते हैं पूरे लोग भी आते हैं तो मेडिटेशन के भाव लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक जो

काम है वो हुआ है जी जी तो वो वाइब्रेशन कैच होते हैं हर व्यक्ति को जी जी अच्छा दिनेश जी मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप पत्रकारिता में या न्यूज में कैसे आना हुआ मैं शुरू से जब स्टूडेंट लाइफ से ये था कि कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का शौक था जी जी जी तो कभी

किसी उसमें न्यूज़पेपर के लिए कभी किसी न्यूज़पेपर के लिए कुछ ना कुछ लेख वग़ैरह जो है कभी जैसे छोटे छोटे लेख लिखे कभी कोई बड़ा लेख लिखा नहीं, नहीं। तो लेख लिखता रहता था नहीं, नहीं। और सबसे ज्यादा बताओ कि मैंने बी काम किया फिर बीएड किया और मैंने एलएलबी भी किया हुआ है

लेकिन जैसे लेखन था कि नहीं एक वो आत्मिक शांति मिलती है ना अपने को कि उस ढेर सारे आप काम कर लीजिए लेकिन जो मन को बाहर आ काम वो करने पे एक शांति मिलती है हा, हा, हा, हा, हा, तो बिल्कुल वो था कि नहीं लेखन में और फिर संयोग कुछ ऐसा बना कि दैनिक जागरण ग्रुप से जुड़ने का शुभ शुभवसर प्राप्त हुआ और शुरू से दैनिक जागरण में जो

खबरों के अलावा जो डेली की खबरें हैं जी जी जी वो कहीं मारपीट या हिंसा इन सबको छोड़ के जो हमारा पॉजिटिव वाला वो रहता है सेगमेंट की सारा जहां सब कुछ सकारात्मक होता है फ़ीचर डिपार्टमेंट एक हमारा है नहीं, तो नहीं, उस फीचर डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूं और वहां पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं और हमारा काम ये रहता है कि फीचर के माध्यम से सकारात्मक चीज़ें लोगों के बीच में पहुँचाना

लोगों को जागरूक करना और किसी भी कोई समस्या है तो उसके प्रति चाहे वो रोज़मर्रा की घरेलू समस्या हो या सामाजिक हो या कोई बड़ी समस्या है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं अपने फीचर पेजों के माध्यम से जी

बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पॉजिटिव न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में लाएं ये आज की जरूरत है जिस पर आप ऑलरेडी काम कर जी, रहे करें दिनेश जी मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आज के समय में बहुत सारी चीजें हो रही हैं और टेक्नोलॉजी को लेकर आप क्या सोचते हैं देखिये बगैर तकनीक हर दौर में रही है बस लोगों को

जानकारी नहीं थी या कहिए कि वो उपकरण नहीं मौजूद थे नहीं तो तकनीक तो हर युग में रही है अगर तकनीक ना रही होती तो महाभारत काल में

संजय जी जो लाइव कास्ट कर रहे थे धृतराष्ट्र को पूरा तो वो एक प्रकार की एक तकनीक ही थी उनको दिव्य दृष्टि जिसको कहते मिली हुई थी वो एक तकनीक ही थी कि ईश्वर ने उनको दी हुई थी आ, तो ये समझिए कि आदिकाल से तकनीक चली आ रही और हम लोग भी उसका वो कर रहे कि तकनीक के जरिए ही वो है और एक बहुत अच्छा फायदा मिला कि तकनीक का कि बहुत सारे लोग जो हमसे दूर रह रहे थे वो सब आपस में जुड़े हुए हैं जरा सा कुछ

वो समाचार है कहीं किसी को कुछ है हालचाल हम लोग पल में बैठे चाहे अमेरिका में बैठा हो या भारत में कोई बैठा है तो पल में उसके हालचाल ले लेते हैं तो ये तकनीक की ही देन है और इसका अगर हम तकनीक का सही रूप में इस्तेमाल करें सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित है कि मानव का उदय और ज़्यादा होगा हुँ. उसमें और वो हर इंसान आगे बढ़ेगा और भारत तो आगे बढ़ ही रहा है

और भारत के साथ साथ हम सब भी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया टेक्निक हर युग में रहा है जी, बस जी, बशर्त यही है कि उसका इस्तेमाल आप कब कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है जी, जी, तो आइए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा दिनेश जी संगीत के साथ आपका कैसे जुड़ाव है और किस टाइप का गाना अभी आपको याद आ रहा है कोई एक गीत आपका मन एक लाइन जरूर मैं आपको बताऊँ की

मुझे पुराने गीत सुनता नए गीत भी हूँ लेकिन पुराने गीत सुनने का शौक है अच्छा अच्छा और पुरानी फिल्में भी देखता हूँ जी, जी जी जी तो बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं कि नहीं हाँ नया भी सुनता रहता हूँ क्योंकि जानकारी होना चाहिए कि नया गीत संगीत क्या चल रहा <laughs> है लेकिन मन को जो मेरे सुकून देता है वो, वो पुराना, पुराना गीत, गीत संगीत ही सुकून देता है तो कोई एक गीत आपका पसंदीदा बताइए हमें

कई एक है लेकिन जैसे एक होता है ना कि आपके दिल के जो करीब होते हैं गाने कुछ आ, हा, हा, एक पूरी लाइन नहीं आ जा उसका कि आने वाला कल करके था जो है बिल्कुल बिल्कुल आने वाला कल जाने वाला है जाने वाला है

तो favorite, याद कराया है ये मुझे लगता है अमोल पालेकर पर पिक्चराइज किया गया जी, था जी, जी, और जी. ये गाना एक्चुअली में सभी को पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही प्रेजेंट टाइम में जीने की बात बताया जाता है क्योंकि पास्ट तो ठीक है लेकिन जो चीजें

आने वाला समय भी आपके लिए है ये पता नहीं लेकिन वर्तमान समय जो है जी, जी, वो जी, जाने के पहले अगर आपको जी लेने जीने का अंदाज आ जाए जीने बद, का बद, एक तरीका, आ जाए, जी, जीने तरीका आ जाए बस फिर तो वो समय सफल जी, जी, हो गया आपको बिल्कुल, और बिल्कुल, आज अभी अगर जी लेते हो तो कल भी जीने की संभावना आपके पास है तो चलिए इस गीत का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर दिनेश जी से मैं वापस आपको जोड़ना चाहूंगा आप सुन रहे हैं रिन्वी पॉइंट सुनते रहो मस्कर रहो

पल जो ये जाने वाला है आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता तो पल जो ये जाने वाला है ओ,

तो इसमें जिंदगी बिता दो फल जो ये जाने वाला है

बार वक्त से लम्हा गिरा कही एक बार वक्त से लम्हा गिरा लम्हािरा कही दास लम्हा कही थोड़ा सा हंसके थोड़ा सा रुलाके

नमस्कार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दिनेश दीक्षित जी हमारे साथ है दैनिक जागरण ग्रुप से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से आप इस काम को कर रहे हैं मुझे बड़ा अच्छा लगा आपकी भावनाएं सुनकर और जिस तरह से पुराने गीत अगर सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास एक पॉजिटिव एनर्जी है इसलिए आप पुराने पसंद करते हैं क्योंकि नए में भी है ऐसा नहीं है लेकिन नए में बहुत सारी स्पीड है वो याद नहीं रहते आपको या उसका जो भाव है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है आपको

तो इसलिए पुराने सभी को अच्छा लगता है ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता जी, जी, जी, है तो एक बहुत ही प्यारा जी, सा पावरफुल गीत आपने सुना जो आपको जीने का एक अंदाज सिखा गया सिखाता है तो आइए दिनेश जी बहुत ही अच्छा लगा आपका पसंद वाला गाना सुनकर हमें खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि अब जैसे हमारी यूथ हैं अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं खास करके मीडिया के क्षेत्र में तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या चैलेंजेस है बहुत अच्छी आपने जो आपका सवाल बहुत अच्छा है

क्योंकि सबसे बड़ा इसमें एक है कि जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं कि मीडिया में तो उनको सबको एक तो ये सबसे पहले करना चाहिए कि जो फिल्मों और टीवी में पत्रकारिता या पत्रकार दिखाए जा रहे हैं या जर्नलिस्ट दिखाए जा रहे हैं हुँ. वो हकीक़त से बहुत वो अलग होता है हुँ.

वो ग्लैमराइज़ करके दिखा देते हैं कि पत्रकार है तो वो जी वो पोल पे भी चढ़ा जा रहा इधर वो पेड़ पे चढ़ के जा रहा है तो ये ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं होता है एक बहुत इसमें आपका ये कहिए कि डेडिकेशन चाहिए पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर आप वाकई अंदर से आपको फील हो रहा है कि आप पत्रकार बनना चाहते हैं तो बिल्कुल इस जगत में आपका स्वागत है लेकिन

कम से कम हकीकत के धरातल पर रहें इस वजह से कि नहीं हाँ इसमें थोड़ा सा समय भी मांगता है और श्रम भी और ये पक्का है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने काम में आनंद लेते हुए अपने काम को करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे चाहे वो इंटरनेट मीडिया हो या समाचार पत्र हो या टीवी वी हो जी, जी किसी भी उसमें समय

थोड़ा सा देना पड़ेगा आपको उसमें अपने काम में सबसे ज़्यादा है कि आप अपने काम में आनंद उठाएँ काम को बोझ समझ के ना करें या जो टीवी और फिल्मों में ग्लैमर दिखाया जाता है पत्रकार का तो हकीकत उससे कहीं वो होती है बिल्कुल

अभी भी हमारे जो ग्रामीण इलाकों में पत्रकार हैं तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है बहुत जगह हैं साधन नहीं है कभी इंटरनेट नहीं आ रहा कभी सिग्नल नहीं आ रहा तो किसी प्रकार से वो खबरों को वहाँ से बनाते हैं और कैसे करके किसी न किसी प्रकार से भिजवाते हैं तो इसलिए बिल्कुल मतलब ये आप यथार्थ के धरातल पर देखें मतलब टी और रेडियो या किसी उसमें सुन के मतलब आप ग्लैमराइज होकर इस पेशे में ना आए सही बात है

जगदी दिनेश भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया क्योंकि मैं हर बार ये देखता हूँ कई बार हम लोग जिस तरह से टीवी एंड फिल्मों में चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं एक पत्रकार को जी. बताया जा रहा है तो एक्चुअली में वैसा नहीं है हकीकत कुछ और है बिल्कुल और क्योंकि वो ठीक है एक बार मीडिया ग्लैमरस भी है फोटो भी है सब है

लेकिन जी, आपका रोल तो वो नहीं है ना जो दिखाई दिए वो, वो नहीं है क्योंकि आपको तो एक ब्रिज बनना है सामाजिक सेवा करना है

क्योंकि सेवा भाव हो तो आप उसमें आ सकते हैं अदरवाइज तो फिर वो वाली चीजें जो है समाज सेवा ही है पत्रकारिता बिल्कुल, बिल्कुल, का पैसा बेसिकली लोग उसको ग्लैमर से जोड़ देते हैं अगर हुँ, आप में समाज सेवा की भावना है तो पत्रकारिता से बढ़िया कोई पैसा है नहीं बिल्कुल, लिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल क्यूँकी आप इसमें आके बिल्कुल

वो होता है कि हाँ लोगों की मदद कर पाते हैं हर तरीके से जी, जी, कोई जी, परेशान जी। है दुखी है पीड़ित है आ, आप उसकी जो व्यक्तिगत अगर कोई गिर पड़ा है रास्ते में तो आप उसको उठाएं भी आ, ये नहीं कि केवल आप उसको कवरेज करने के लिए फोटो <laughs> खींचने लगे तो सबसे पहले उसको उठाएं और फिर उसके बारे में अपने समाचार पत्र में या आप अपने जो है चैनल के माध्यम से या इंटरनेट मीडिया पर बताएं वो

ज़्यादा अच्छा रहता है तो मुझे जी, लगता जी, है कि जी. समाज सेवा के लिए सबसे अच्छा पैसा पत्रकारिता है लेकिन ईमानदारी से किया जाए पैसा बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी बहुत ही अच्छा आपने बताया किस तरह से एक नए पत्रकार आप बनना चाहते हैं तो आप हकीकत को देखिए और ग्राउंड

ग्राउंड को देखिए जमीनी धरातल पर ही रहकर आप गो सेवा भाव से ही अगर जुड़ते हैं तो लंबा समय तक आप बिल्कुर, रहेंगे अदरवाइज थोड़ा जो है वो चीजें आप फिर बोर हो जाएंगे फिर बाद में मुश्किलें मजा ही नहीं तो आएगा वो नहीं काम आएगा। में आनंद नहीं आएगा क्योंकि वो बिल्कुल हकीकत से दूर है बिल्कुल बिल्कुल

तो दिनेश जी थैंक यू सो मच बहुत बहुत बहुत ही अच्छा लगा बहु, बहुत अच्छा लगा लगा आपकी विचार बात करके मुझे सबसे एक बार फिर कि यहाँ आके इस परिसर में हर व्यक्ति के चेहरे पे जो मुस्कान देखे चाहे वो कोई भी काम कर रहा तो ये देख के बहुत अच्छा लगा मुझे जी मेरा जी पहला अवसर इस परिसर में आने का

लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ के जी जी, हम चाहेंगे कि आप बार बार आए का निकाल के आइए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु, आपका भी बहुत बहुत बहुत धन्यवाद जी जी एक छोटा सा संदेश मैं चाहूंगा अभी यहाँ पर ही परिसर के अंदर बातचीत हो रही थी कुछ लोगों से हुई जी जी तो मुझे बहुत अच्छा ये लगा की वो

किया कि नहीं हम सभी को आ, जीवन में कुछ देने वाला बनना चाहिए आ, दाता देवता देवता का अर्थ मतलब कोई वो नहीं होता देवता का अर्थ दाता है तो मुझे सुना तो ये बहुत अच्छा लगा कि नहीं हमें दाता बनना चाहिए और एक और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही जी। एक भाई थे तो उनका था कि प्यार करना

और प्यार निभाना दो अलग अलग चीजें हैं प्यार तो सभी करते हैं हुँ, लेकिन हुँ। आपको प्यार निभाना आना चाहिए ये बात जिंदगी में हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि प्यार तो सभी कर लेते हैं लेकिन हमें प्यार निभाना आना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल

दिने दीक्षित जी बहुत ही अच्छी बात बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया कि प्यार करना सभी को आता है निभाना कुछ ही लोग जानते हैं जी, तो जी, निभाना जी, अगर सभी समझ जाएं, तो निश्चित तौर पे फिर संसार में जो है प्यार ही प्यार रहेगा ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा संदेश दिया और आपने जिक्र किया देवताओं देवताओं के बारे में देवता अथार्थ उसका सही अर्थ है कि देने वाला देने वाला अगर हम लोग देने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर फिर कोई

कहीं कोई कमी रहेगी नहीं कमी नहीं, नहीं रहेगी कोई कोई कोई किसी के पास किसी, और किसी को, को कमी किसी कमी से मांगने की भी जरूरत नहीं क्योंकि मांगने से पहले मिल रहा मिल मिल रहा तो चलिए आपसे रूबरू होते हुए जो बातें आपने कही हैं वो कहीं न कहीं हमारे सभी को जो है आत्मसात कर देना चाहिए एक तो देना सीखें और एक प्यार निभाना सीखे ये संदेश था आपका दिनेश जी बहुत बहुत साधुवात इस संदेश के लिए और चलिए मित्रों आज हमने दिनेश दीक्षित जी से जो विशेष रूप से अपनी सेवा दे रहे हैं

दैनिक जागरण ग्रुप में और मैं चाहूंगा कि आप जरूर उनसे जुड़े और कुछ चीज़ें उनकी अगर आपको अच्छी लगे तो उनको जरूर मैसेज करके याद भी कीजिए और आज का जो संदेश है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आशा करूंगा कि आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा तो चलिए संदेश को याद रखें उसको प्रैक्टिस कीजिए याद रखने से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है थोड़ी देर के लिए अगर किसी का मैसेज आ रहा है आप भले उनसे बात नहीं करना चाहते कॉल आ रहा है तो जरूर उनको मैसेज कर दें कि भाई मैं दस मिनट में पहुँच रहा हूँ या पाँच

मैं uh, ja कॉल कर रहा हूँ या मैं बिजी हूँ कुछ तो भी उनको रिप्लाई करे रिप्लाई करना ही निभाने का एक बहुत ही सिंपल तरीका और कुछ नहीं निभाना है आपको क्या उनके घर के बाहर जाके पहरा देने की जरूरत नहीं है अच्छे से व्यक्त कर दिया तो वो चीज़ जरूर करिए

तो चलिए आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड बड़ा पसंद आया होगा और पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर करें और सभी को बताएं ये चीज़ और सभी को फॉरवर्ड करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं दिनेश जी फिर से एक बार धन्यवाद सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो

I'll be there for you.

Could've gave.

सभी को अब वक्त नहीं है सुने अब वक्त नहीं है शिव पिता अभी तो साथी बनकर सभी का साथ निभाए

में वो भी साक्षी बनकर धर्मराज का पाठ बजाएगा तो समेट लो अपने आप को इस जर जर मिटती जहान से ना जाने कौन घड़ी अब अंतिम घड़ी

क्यारी में पावन ते पुष्प गए चेत की क्यारी में पावन